मांडुक्योपनिषद सांकर भाष्य विश्व और तेजस से तुरी का भेद विश्वा नाम सामान्य विश्वादीनाशेष भावों निरूप्य तुर्यतावधारणार्थम तुरीय का यथार्थ रूप समझाने के लिए विश्व आदि के सामान्य और विशेष भाव का निरूपण किया जाता है कार्य कारणब्ध ताशिये विश्वतेजसो प्राज कारणब्दस्तु दौ तौ तोये न सिद्ध्य है विश्व और तेजस ये दोनों कार्य फलावस्था और कारण बीजावस्था से बंधे हुए माने जाते हैं किंतु प्राज केवल कारणावस्था से ही बद्ध है तथा तुर्य में तो ये दोनों ही नहीं हैं कार्य क्रियत फला कारण करोती बीज भाव ग्रहणाभ्याम तत्ग्रहण्य ग्रहण बीजफलभा यथोक् विश्वतेजसौ बद्ध संगृहिताश्यजस्तु बीज भे ना बद्ध तत्तिबोधमात्रमेंव बीजाज तथो दौ तौबीजभ तत्वाग्रहणान्यथा ग्रहणे तुर्य न सिद्ध न विद्यते न संभवत इतर्थ जो किया जाए उसे कार्य कहते हैं वह फलाभाव है और जो करता है उसे कारण कहते हैं वह बीजाभाव है ये उपरयुक्त विश्व और तेजस तत्व के अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण रूप बीज भाव और फलभाव से बंधे अर्थात सम्यक प्रकार से पकड़े हुए माने जाते हैं किंतु प्राज्ञ केवल बीज भाव से ही बंधा हुआ है तत्व का अप्रतिबोध रूप बीज ही उसके प्राग्ञत्व में कारण है इससे तात्पर्य है कि तुरीय में वे बीज और फल भाव रूप तत्व का अग्रहण एवं अन्यथा ग्रहण दोनों ही नहीं रहते उनकी तो वहाँ रहने की संभावना ही नहीं है प्राज्ञ से तुरीय का भेद कथम पुनः कारणबद्धत्व प्राज से तत्वाग्रहणान्यथा ग्रहण लक्षण बंधो न इति यस्मा किंतु प्राग की कारणबद्धता किस प्रकार है तथा तुरी में तत्व का आग्रहण और अन्यथा ग्रहण रूप बंधन कैसे सिद्ध नहीं होते इस पर कहते हैं कि नत्मा न पर न सत्यम नृतम प्रज किंचन संवेत्ति्यं तत्सर्वदाज तो न अपने को न को और न सत्य को अथवा को ही जानता है किंतु वह तुरी सर्वदा सर्वदि है आत्मा अविद्या अविद्याज प्रसूत बाह्यम द्वैतम प्राजो न किंचन संवेत्ति यतेजसो ततचा तत्वाग्रहणेन नथा ग्रहण बद्धो तमसान्य ग्रहणबीजभून बद्दुरी तस्सदी सदा तोरीदा सदृक् के सर्विक्सम सर्विस्मा ग्रहणलक्षण बीजें तत् त्र तसूतथ ग्रहणसाप्य एवा भाव न ही सवितरती सदा प्रकाशात्मक तद विरुद्धम अकाशनमकाशनम संभवती नी दुर्दृष्टि विपरी लोपो विदे श्रुते आत्मा से भिन्न अविद्यापी से उत्पन्न हुए बहिस्थित वेद्यपाथत को कुछ भी नहीं जानता जैसा कि विश्व और तेजस उसे जानते हैं इसीलिए यह अन्यथा ग्रहण के बीजभूत तत्वाग्रहण रूप अंधकार से बधा रहता है और क्योंकि तुरय से भिन्न पदार्थ का सर्वथा अभाव होने के कारण वह सदा सर्वदा सर्व सर्वधिक स्वरूप ही है जो सर्व रूप और उसका साक्षी भी हो उसे सर्वधिक कहते हैं इसलिए उसमें तत्व का ग्रहण रूप बीजावस्था नहीं है और इसीलिए उसमें उससे उत्पन्न होने वाले अन्यथा ग्रहण का भी अभाव है क्योंकि सदा प्रकाश स्वरूप सूर्य में उसके विपरीत अप्रकाशन अथवा अन्यथा प्रकाशन संभव नहीं है जैसा कि दृष्टा की दृष्टि का विपरीत लोप नहीं होता इस त्रुटि से सिद्ध होता है अथवा जागृत स्वप्नयो सर्वभूतावस्थ सर्ववस्तु दिगाभाष तुरीय एवेति सर्वधिक सदा नान्यदोती दृष्टि इत्यादि श्रुतः है अथवा जागृत एवं सपनावस्था के संपूर्ण भूतों में स्थित और समस्त पदार्थों के साक्षी रूप से त्री ही भाष्मान है इसलिए वह सर्वदा सर्व साक्षी है जैसा कि इससे भिन्न और कोई दृष्टा नहीं है इस श्रुति से प्रमाणित होता है उभयोः द्वैत्याग्रहण तुम उभर प्राज तुर बीजनिद्रा युता विद्यते। द्वैत का अग्रहण तो ज्ञात और तुरी दोनों ही को समान है किंतु भी स्वरूपा निद्रा से युक्त है और तुरी में वह निद्रा है नहीं नि्ताशंकावृत्थों श्लोक कथम द्वैताग्रहण से तुल्यवा तुल्यवाद कारणब प्राज्ञ से व न तुल्य से प्राप्त शंका निवर्त्यते यह श्लोक से प्राप्त आशंका के निवृत्ति के लिए है भला द्वैत ग्रहण की समानता होने पर भी प्राज्ञ की ही कारणबद्धता क्यों है तुलि को क्यों नहीं है इस प्रकार प्राप्त हुई शंका को ही निवृत्त किया जाता है यस्बीजनिद्रा युत तत्वाबोधी निद्रा सव विशेष विशेष प्रतिबोधप्रथवस बीज सा बीज निद्रा तया युता सदा दिखस्वभाव तत्वातिबोधलक्षण निद्रा तुरिये न विद्यते अतो न तस्मिन् कारणब्दस्तभिप्राय इसका यह कारण है क्योंकि वह प्राज बीज निद्रा से युक्त है तत्व के अज्ञान का नाम निद्रा है वही विशेष विज्ञान की उत्पत्ति का बीज है अतः उसे बीज निद्रा कहते हैं प्राज्ञ उससे युक्त है किंतु सर्वदा सर्वाधिक स्वरूप होने के कारण तुरय में वह बीज निद्रा नहीं है अतः उसमें कारणबद्धता नहीं है यह इसका तात्पर्य है तुर्य का स्वप्न निद्रा शून्यत्व स्वप्न निद्रा युताभा प्राजस्तव निद्रया न निद्रा नयच स्वप्न तुर्य पश्य निश्चिता विश्व और तेजस् स्वप्न और निद्रा से युक्त हैं तथा प्राज स्वप्नर निद्रा से युक्त है किंतु निश्चित पुरुष तुर्य में न निद्रा ही देखते हैं और न स्वप्न ही स्वप्नोंथा ग्रहण सर्प इव रज्ज्वाम निद्रोक्ता तत्वातिबोधल तमिताभ्याद्राभ्याुक्त विश्वतेजसौ अतस्थ कार्यब्धाजस्तु स्वप्नवर्जित कवलयाुत कारणब्ध पश्यन्ति पश्यूरी निश्चिता ब्रह्म विदो विरुद्धवादतरीव तम अतो न कार्य कारण बद्ध स्तुरी रज्जु में सर्प ग्रहण के समान अन्यथा ग्रहण का नाम स्वप्न है तथा तत्व के अप्रतिबोध रूपतम को निद्रा कहते हैं उन स्वप्न और निद्रा से विश्व और तेजस युक्त हैं अत वे कार्य कारण बद्ध कहे गए हैं किंतु प्राग्ञ तो स्वप्न रहित केवल निद्रा से ही युक्त है इसलिए उसे कारणबद्ध कहा है निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता लोग तुरी में ये दोनों ही बातें नहीं देखते क्योंकि सूर्य में अंधकार के समान वे उससे विरुद्ध हैं अतः तुरीय कार्य अथवा कारण से बंधा हुआ नहीं है ऐसा कहा जाता है कदातुरी तुरीय निश्चितो भवितुच्य अब यह बताया जाता है कि मनुष्य तुरी में कब निश्चित होता है अन्यथा गृहणतः स्वप्नो निद्रा तत्व जानता विपर तय क्षेणे तुरी पदमश्नुत अन्यथा ग्रहण करने से स्वप्न होता है तथा तत्व को न जानने से निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानों का क्षय हो जाने पर पद की प्राप्ति होती है स्वप्न जागृत्यो अन्यथा रज्ज्वाम सर्प इव गृहण स्वनो निद्रा तत्वत स्मृति स्त्रीवस्था तोल्या स्वप्न निद्रो तुय विश्व विश्वतेजसरेकर्रहण प्राधान्या निद्रेती तस्प्यास स्वन तृतीय तो स्था तत्वाज्ञान लक्षणा निद्रैव केवला विपर्यास राजु में सर्प ग्रहण के समान स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में तत्व के अन्यथा ग्रहण से स्वप्न होता है तथा तत्व के न जालने से निद्रा होती है जो तीनों अवस्थाओं में तुल्य है इस प्रकार स्वप्न और निद्रा में तुल्य होने के कारण विश्व और तेजस की एक है उनमें अन्यथा ग्रहण की प्रधानता होने के कारण निद्रा गौड़ है अतः उन अवस्थाओं में स्वप्न रूप विपरीत ज्ञान रहता है किंतु तृतीय स्थान सुसुप्ति में केवल तत्वाग्रहण रूप निद्रा ही विपर्यास है अतस्तो कार्य कारण स्थान यो अन्य ग्रहणग्रहण लक्षण विपर्यासे कार्य कारणबंधरूपे रूपे, रूपे परमार्थ तत्व प्रतिबोधतः क्षीणे तोरी तुरिये तदोभयक्षण भवति निश्चितर्थ अतः इन कार्य कारण रूप स्थानों के अन्यथा ग्रहण और ग्रहण रूप विपर्यासों का परमार्थतत्व के भोज से क्षय हो जाने पर पद की प्राप्ति होती है तब उस अवस्था में दोनों प्रकार का बंधन न देखने से पुरुष में निश्चित ही निश्चित हो जाता है ऐसा इसका तात्पर्य है